श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग महापुरुष का जन्म वृत्तांत शुभस्तूश सत्रह सत्तावन दस पाँच उनसठ अट्ठाईस उनतीस बंगाब्द बारह सौ बयालीस छः फाल्गुन बुधवार रात्रिअवसाने अर्ध घटिका रात्रि अवशिष्ट रहते समय कुंभ लग्ने प्रथम नवांश जन्म कुंभ राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पाद में जन्म हुआ है रात्रिजात दंडादि इकतीस शून्य चौदह सूर्योदयादिष्ट दंडादि उनसठ अट्ठाईस उनतीस अक्षांश बाईस चौंतीस पलभा पाँच एक पाँच दस चंद्र चंद्रफागुन सेुक्लपक्षीय जन्मतिथि पूर्वभाद्रपद नक्षत्र साठ पंद्रह शून्य तस्गदंडाद बावन बारह इक्ति भुक्तदंडादी आठ दोस गदाधर की जन्मपत्रिकछ अंश शकाब्द सत्रह सौ सत्तावन सौर्य एककीयसौर्तीयसौर सौर सेठ दिवस बुधवासरे शुक्लपक्षीय पूर्वभाद्रपद नक्षत्र प्रथमचरें सिद्धिगे बाक पंचांगसुद्ध रात्रिचतुर्दश समये शुभ कुंभ ऐनाशोदुभकुंभलग्ने लग्न यादि दस तीन उन्नीस तिपन बीस शनैश्चर से क्षेत्रे सूर्यसुतस्य हो सूर्यस्तुत दृक्का शुक्र से नवांशे कुंजस्य त्रिशांसे से तिशाशेष परिशोधि भाद्रपद पूर्वभाद्रपद स्थिते चंद्रे बुधस्य यामार्थे जीवस्य दंडे कौड़स्थे गुरौ केंद्रस्थे बुधे चंद्रे लग्नस्थे चंद्रे त्रिगह योगे धर्म ऋग्योगे धर्मकर्मापयोर तुंग तुंगस्थितो वर्गोत्तमस्थे लग्नाधि शनौच तुंगे पराशर मन तो राहु तुंगस्थतयोः राहुकेतुत्ंगस्थतो जत उत्त राहोस्तुवृषम क्रेतुश्चिक इत्यादि प्रमाणात् प्रमाण अतएव उच्चस्थे ग्रहपंचकु्यभाग्योगे शुक्लपक्षे निशिजन्महे विंशोत्तरी दशाधिके जन्म, जन्म एन बृहस्पतिर्दशाया तथा देशभेदेन दशायाम अशेष दशाधिकार्चोत्होर्दशायां अशेषगुणत सधर्मनिष्ठुरामचोपाध्याय महोदय से सहर्मिणी दयावती देवी महोदया गर्भे शुभः तृतीय तृतीयपुत्र समजनी तस्य नाम शंभुराम देवदेव शर्मा प्रसिद्ध नाम गदाधर चट्टोपाध्याय साधना सिद्धि प्राप्त जगद विख्यात नाम श्री रामकृष्ण देव महोदय श्री नारायण चंद्र ज्योतिर्भूषण कृत श्री रामकृष्ण देव की जन्मपति से यह अंश उद्धृत किया गया है अनंतर रूपवान पुत्र का मुख दर्शन कर तथा उसके असाधारण सौभाग्य की बातों को सुनकर श्री श्रुधीराम जी तथा श्रीमती चंद्रामी अपने को परम कृतार्थ समझने लगे और यथा समय बालक के निष्क्रमण नामकरण आदि संस्कार संपन्न कर यत्नपूर्वक उसका लालन पालन करने लगे